श्रीमद्भागवत महापुराण दसम स्क अथाष्टम नामकरण संस्कार और बाल लीला श्रीशु कुवाच गर्ग पुरो राजदूना सुमहात व्रज जघा मनंद वसुदेव प्रचोदी श्री सुखदेवजी कहते हैं परीक्षित यदुंशियों के कुल पुरोहित थे श्री गर्गाचार्य जी वे बड़े तपस्वी थे वसुदेव जी को प्रेरणा से वे एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए तम दृष्ट परम प्रीत प्रत्युत्थायताजल आनर चाथो क्षि प्रणिपात पुरसरम उन्हें देखकर नंदबाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए उनके चरणों में प्रणाम किया उसके बाद ये स्वयं भगवान ही है इस भाव से उनकी पूजा की सुपभिष्टम कृतातिथ्यम गिरा सोन्द्रया मुनिम नंदित्वाब्रविद ब्रह्मण पूर्ण से जब गर्गाचार्य जी आराम से बैठ गए और विधिपूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार हो गया तब नंद बाबा ने बड़ी ही मधुर वाणी से उनका अभिनंदन किया और कहा भगवान आप तो स्वयं पूर्ण काम है फिर मैं आपकी क्या सेवा करूँ महद्यम नृणाम गृहणाम चेतसाम ने श्रेय साय भगवन कलपते नान्य था क्वे आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे गृहस्थों के घर आ जाना ही हमारे परम कल्याण का कारण है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 आप ब्रह्मविद्ताओं में श्रेष्ठ हैं इसलिए मेरे इन दोनों बालकों के नाम करनादि संस्कार आप ही कर दीजिए क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही मनुष्य मात्र का गुरु है गर्गुआच यदूना महमाचार्यत भुवि सर्वत सुत मया संस्कृत मन ते देवी सुत ने कहा नंद जी मैं सब जगह यदवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूं यदि मैं तुम्हारे पुत्र के संस्कार करूंगा तो लोग समझेंगे कि यह तो देवकी का पुत्र है कंस पाप मती सक्षम तव चालक द्वंद देवक क्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भविमर कंस की बुद्धि बुरी है वह पाप ही सोचा करती है बसदेव जी के साथ तुम्हारी बड़ी घनिष्ठता घनिष्ठ मित्रता है जब से देवकी की कन्या से उसने यह बात सुनी है कि उसको मारने वाला और कहीं पैदा हो गया है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 नंद संस्कारम स्वस्तिवाचन बाबा ने कहा आचार्य जी आप चुपचाप इस एकांत गोशाला में केवल स्वस्तिवाचन करके इस बालक का द्विजाति समुचित नामकरण संस्कार मात्र कर दीजिए औरों की कौन कहे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 गुप्त रूप से दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया गर्ग उच अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयंत्र हृदो गुणेह आते राम बला यदुनामा पृथक भावा संकर्षण गर्गाचार्य ने कहा यह रोहिणी का पुत्र है इसलिए इसका नाम होगा रोहणेय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 यह तस्विन महाभागा प्रेतिम करवती मानवाह नारियो भी भगवतेक्षा निवासुरा जो मनुष्य तुम्हारे इस सावले सलोने शिशु से प्रेम करते हैं वे बड़े भाग्यवान हैं जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्रछाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते वैसे ही इससे प्रेम करने वालों को भीतर या बाहर किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते नारायण समुण श्रिया अनुभाव गोपालय स्वित नंद जी चाहे जिस दृष्टि से देखें गुण में संपत्ति और सौंदर्य में कृति और प्रभाव में तुम्हारा यह बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है तुम बड़ी सावधानी और तत्परता से इसकी रक्षा करो गर्गेचा गते समाधि आत्मान पूर्णमा शाम इस प्रकार नंद बाबा को भली भांति समझा आदेश देकर गर्गाचार्य अपने आश्रम को लौट गए उनकी बात सुनकर नंदबाबा को बड़ा ही आनंद हुआ उन्होंने ऐसा समझा कि मेरी सब आशा लालसाएं पूरी हो गई मैं अब क्रित काली गोकुले राम के सब पाड़ीभ्या रिंगमा विज परीक्षित कुछ ही दिनों में राम और श्याम घुटनों और हाथों के बल बकैया चल चलकर गोकुल में खेलने लगे तवा मनुकृषंत घोष प्रघोष रुचिर धमेशो तनादिष्ट मन साध प्रभीत बदूपे दोनों भाई अपने नन्हे नन्हे पाओ को गोकुल की कीचड़ में घिटते हुए चलते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 तरो तन्मा निज सतौ घृणया स्नुव पंकाचिरापगुदर्भ्या मुग्धस्मृताल दस यू प्रमोदम् माता यह सब देख देख कर स्नेह से भर जाती उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगती थी जब उनके दोनों नन्हे नन्हे से सू अपने शरीर में कीचड़ का लगाकर लौटते तब उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती थी माताएं उन्हें आते ही दोनों हाथों से गोद में लेकर हृदय से लगा लेती और स्तनपान कराने लगती जब वे दूध पीने लगते और बीच बीच में मुस्करा मुस्करा कर अपनी माताओं की ओर देखने लगते तब वे उनकी मंद मंद मुस्कान छोटी छोटी दंथलियाँ और भोला भाला मुँह देखकर आनंद के समुद्र में डूबने उतराने लगती यहांगना दर्शनीय कुमार बंतला प्रगृहतुह वश्तवा उभा वनुकृष माण प्रदित गृहा जब राम और शाम दोनों कुछ और बड़े हुए तब ब्रज में घर के बाहर ऐसी ऐसी बाल लीलाएं करने लगे जिन्हें गोपियां देखती ही रह जाती जब वे किसी बैठे हुए बछड़े की पूछ पकड़ लेते और बछड़े डर इधर उधर भागते तब वे दोनों और भी जोर से पूछ पकड़ लेते और बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते गोपियाँ अपने घर का काम धंधा छोड़कर यही सब देखती रहती और हस्ते हस्ते लोटपोट होकर परम आनंद में मग्न हो जाती। जातीद्विजकंटकेभ्य क्रीड़ापरावति चलो स्वुत निषेधु गृह्याणी कर्तम तज्जन्यौका बनशो नवस्थाम्। कन्हैया और बलदाऊ दोनों ही बड़े चंचल और बड़े खिलाड़ी थे वे कहीं हरिन गाय आदि सींग वाले पशुओं के पास दौड़ जाते तो कहीं धड़कती हुई आग से खेलने के लिए कूद पड़ते कभी दांत से काटने वाले कुत्तों के पास पहुंच जाते तो कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते कभी कुएँ या गड्ढे के पास जल में गिरते गिरते बजते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 कृष्णस्य गोकुले जान भी गोकुल चक्र मधुरंज सा राज दिनों में यशोदा और रोहिणी के लाडले लाल घुटनों का सहारा लिए बिना अनायास ही खड़े होकर गोकुल में चलने फिरने लगे ततस्तु भगवान कृष्णो वयस्यज भाक सहरामो रामो ब्रजस्त्रीणाम चिक्रेदम ये व्रजवासियों के कन्हैया है परम सुंदर और परम मधुर अब वे और बलराम अपने ही उसके ग्वाल बालों को अपने साथ लेकर उम्र के ग्वाल बालों को अपने साथ लेकर खेलने के लिए ब्रज में निकल पड़ते और ब्रज की भाग्यवती गोपियों को निहाल करते हुए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 कन्हैया कर्तूत कहने लगी वसान वस्ंचन क्वचित्में क्रोश संजा स्वाद्यतपय कल्पित मकान् भोक्षति सची भाणं भिन्नति दब्यालाभेश गृह कुश तो कान।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 भी मुखा भी था था ऐसा करके भी झिठाई की बातें करता है उल्टे हमें ही चोर बनाता और अपने घर का मालिक बन जाता है इतना ही नहीं यह हमारे लिपे पुते स्वच्छ घरों में मूत्र आदि भी कर देता है तनिक देखो तो इसकी ओर वहां तो चोरी के अनेकों उपाय करके काम बनाता है और यहां मालूम हो रहा है यहाँ पत्थर की मूर्ति खड़ी हो वाहरे भोले भाले साधु इस प्रकार गोपियां कहती जाती और श्री कृष्ण के भीत चकित नेत्रों से युक्त मुख कमल को देखती जाती उनकी यह दशा देख कर नंदरानी यशोदा जी उनके मन का भाव ताड़ लेती और उनके हृदय में स्नेह और आनंद की बाढ़ आ जाती ये इस प्रकार हंसने लगती कि अपने लाडले कन्हैया को इस बात का उलाहना भी न दे पाती की कदा क्रीड मानते रामो पदारका कृष्णो मृदम भक्षितम भितने ते माते नन भेद एक दिन बलराम आदि ग्वाल बाल श्री के साथ खेल रहे थे उन लोगों ने माँ यशोदा के पास आकर कहा मां कन्हैया ने मिट्टी खाई है साग्रहित्वा करे कृष्णम उपाल हितैष यशोदा भय सम्भ्रांत प्रेक्षाक्ष मभा सतैषण यशोदा ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया उस समय श्री कृष्ण की आंखें डर के मारे नाच रही थी यशोदा मैया ने कर कहा, कस्मान बदमता मदानता वदंति तावकाशे ते कुमारास्ते ग्रजो व्यय क्यों रे नटखट तो बहुत ढीठ हो गया है तूने अकेले में छिपकर मिट्टी क्यों खाई देख तो तेरे दल के तेरे सखा क्या कह रहे हैं तेरे बड़े भैया बलदाव भी तो उन्हीं की ओर से गवाही दे रहे हैं श्री कृष्ण नक्त सर्वे मिथ्यादि सत्य गिर समक्षम पश्चिमे मुखम भगवान श्री कृष्ण ने कहा मां मैंने मिट्टी नहीं खाई ये सब झूठ बक रहे हैं यदि तुम इन्ही की बात सच मानती हो तो मेरा मुह तुम्हारे सामने ही है तुम अपनी आखो से देख लो तर्हि हरि त्यागता क्रीडा मनज बालक यशोदा जी ने कहा अच्छी बात यदि ऐसा है तो तुम मुंह खोल माता के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया परीक्षित भगवान श्रीकृष्ण का ऐश्वर्य अनंत है वे केवल लीला के लिए ही मनुष्य के बालक बने हुए हैं साम जगस्थानोच दिश सा यशोदा जी ने देखा कि उनके मुंह में चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है आकाश जिसमें किसी की गति नहीं दिशाएं पहाड़ द्वीप और समुद्रों की सही सारी पृथ्वी बहने वाली वायु वैद्य अग्नि ज्योतिषक्रम जलम थे जो नवस्वा निय बचा वैकार वैकारिका मनोमात्रुणाश्र वैद्युत चंद्रमा और तारों के साथ संपूर्ण ज्योतिर्मंडल जल तेज पवन वियत प्राणियों के चलने फिरने का आकाश वैकारिक अहंकार के कार्य देवता मन इंद्रिय पंचतन मात्राएं और तीनों गुण श्रीकृष्ण के मुख में दिख बढ़े एहत चित्री काल स्वभाविंग से ब्रजम सहात्मापकरीक्षित जीव काल स्वभाव कर्म उनकी वासना और शरीर आदि के द्वारा विभिन्न रूपों में दिखने वाला यह सारा विचित्र संसार संपूर्ण ब्रज और अपने आप को भी यशोदा जी ने श्री कृष्ण के नन्हे से खुले हुए मुख में देखा वे बड़ी शंका में पड़ गई किम तूत देव माया अथो कि ममारभ कश कशनौत्पत्ति वे सोचने लगे कि यह कोई स्वप्न है या भगवान की माया कहीं मेरी बुद्धि में ही तो कोई भ्रम नहीं हो गया है संभव है मेरे इस बालक में ही कोई जन्मजात योग सिद्धि हो अथो यथावन्न वितर्क गोचरम चेतो मन कर्म वचो वचोजसा यदाश्र यतीये सुदुर्विभा जो चित्त मन कर्म और वाणी के द्वारा ठीक ठीक -थी, तथा सुगमता से अनुमान के विषय नहीं होते यह सारा विश्व जिनके आश्रित हैं जो इसके प्रेरक हैं और जिनकी सत्ता से ही इसकी प्रतीत होती है जिनका स्वरूप सर्वथा अचिंत है उन प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ अहम ममासौ पतरे समय ब्रजेश्वरस्य सखिल गोप्य गोपा सह गोधनाश्च मे तम कुमति समय गति यह मैं हूँ और ये मेरी पति तथा यह मेरा लड़का है साथ ही मैं ब्रजराज की समस्त संपत्तियों की स्वामिनी धर्मपत्नी हूँ ये गोपिया गोप और गोधन मेरे अधीन है जिनकी माया से मुझे इस प्रकार की कुमति घेरे हुए हैं वे भगवान ही मेरे एकमात्र आश्रय है मैं उन्हीं को की शरण में हूं मई विभू जब इस प्रकार यशोदा माता श्री कृष्ण का तत्व समझ गई तब सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक प्रभु ने अपने पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी योग माया का उनके हृदय में संचार कर दिया सद्यो नष्ट स्मृति गोपी सारो प्यारो हम आत्मजम प्रविद्ध स्नेह खल हृदयासी यथापुरा यशोदा जी को तुरंत वह घटना भूल गई उन्होंने अपने दुलारे लाल को गोद में उठा लिया जैसे पहले उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ता रहता था वैसे ही फिर उमड़ने लगा षद्योग सात्यम हरिता सारे वेद उपनिषद सांख्य योग और भक्त जन जिनके महात्म का गीत गाते गाते अगाते नहीं उन्हीं भगवान को यशोदा जी अपना पुत्र मानती थी राजोवाच नंद किम करो ब्रह्म श्रेय एवं महोदय महाभागा पपो याबा ने भगवान नंदबाबा ने ऐसा कौन सा बहुत बड़ा मंगलमय साधन किया था और परम भाग्यवती यशोदा जी ने भी ऐसी कौन सी तपस्या की थी जिसके कारण स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से उनका स्तन पान किया पितरो नित्लोक सम भगवान श्री कृष्ण की वे बाल लीलाए जो वे अपने ऐश्वर्य और महत्ता आदि को छिपाकर ग्वाल बालों में करते हैं इतनी पवित्र है कि उनका श्रमण कीर्तन करने वाले लोगों के भी सारे पाप ताप शांत हो जाते हैं एकालदर्शी ज्ञानी पुरुष आज भी उनका गान करते रहते हैं वे ही लीलाएं उनके जन्मदाता माता पिता देव की वसुदेव जी को तो देखने तक को न मिली और नंद यशोदा उनका अपार सुख लूट रहे हैं इसका क्या कारण है द्रोणो प्रवरो जी ने कहा नंदबाबा पूर्वजन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे उनका नाम था द्रोण और उनकी पत्नी का नाम था धरा उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन करने की इच्छा से उनसे कहा जातोर्न हो महादेवे भुवेश्वे स्वरे हरो भक्ति सात परमालोके आजो दुर्गति तरत भगवान जब हम पृथ्वी पर जन्म ले तब जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण में हमारी अनन्न्य प्रेममयी भक्ति हो जिस भक्ति के द्वारा संसार में लोग अनाजास दुर्गतियों को पार कर जाते हैं अस्तित्वक्त स भगवान ब्रजे द्रोड़ो महायशा जंद यशोदास धरा भगवत ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही होगा वे ही परम यशस्वी भगवन्मय द्रोण ब्रज में पैदा हुए और उनका नाम हुआ नंद और वे ही धरा इस जन्म में यशोदा के नाम से उनकी पत्नी हुई ततो भक्ति भगवती पुत्री भूते जनादे दंपत्यो नित रामास गोप गोपी शुभारत परिचित अब इस जन्म में जन्म मृत्यु के चत्र से छुड़ाने वाले भगवान उनके पुत्र हुए और समस्त गोप गोपियों की अपेक्षा इन पति पत्नी नंद और यशोदा जी का उनके प्रति अत्यंत प्रेम हुआ आदेशं सत्यं रजे साम श्री कृष्ण बलराम जी के साथ व्रज में रहकर कर समस्त व्रजवासियों को अपनी बाल लीला से आनंदित करने लगे इतमुराणे पार हंसा शयितायां दशमस्क पर्वाधे विश्वदर्शन